सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और एक बज चुके हैं और आप सभी से हम लोग रूबरू हो रहे हैं और संडे बहुत ही अच्छा दिन है छुट्टी का दिन है तो सभी लोग अपने अपने घर में छुट्टी मना रहे हैं एक बजे हम लोग सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम लेके आते हैं और उसमें साथ में एक ख़ास मेहमान को भी बुलाते हैं और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान विपिन शाह जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 84 रनिंग में भी वो मेरे साथ बैठकर बातें करेंगे आप उनको सुनेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे जब हमने उनका उम्र पूछा तो उन्होंने बड़े जोश से कहा कि एटी रनिंग <laughs> तो बहुत खुशी हुई उनकी बातें सुनकर तो मैं चाहूँगा कि वही खुशी आपको मिले लिए एक बार आज के इस एपिसोड में सलामी जिंदगी में विपिन शाह का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश भाई आपने हमको आपका आपका स्टूडियो में बुलाया आप आज बहुत अच्छा है और 84 फोर में हाउ यू की आप कैसे अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखते हैं रमेश भाई जी हमने एक इंग्लिश में एक सेंटेंस सुना है इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड एट एटीन यू ब्लेम योर पेरेंट्स इफ यू आर नॉट लुकिंग गुड एट एटी ब्लेम योरसेल्फ सेल्फ बिकॉज अपन छोटे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना माता पिता का होता है जी, जी, जी, जी. और बड़ा होता है और आपका तबीयत अच्छा नहीं है तो इसीलिए उसका ब्लेम अपन को जाता है क्योंकि अपने अपना शरीर को तंदुरुस्त रखा नहीं है हम्म हम्म हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो लिस्नर्स हैं जो श्रोतागण हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा सीख मिल रहा है कि 18 तक आप अपने आप को चलो बचा सकते हैं <laughs> 18 तक यानी 18 इयर्स तक आप बोल सकते हैं कि मेरे माता पिता का दोष है लेकिन जैसे 80 पे आ जाते हैं तो आपके पास एक लंबा सफ़र आपने जीवन का तय किया है और उसमें आपने क्या किया है वो पता चल जाता है तो 80 में अगर आप ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ मैनेजमेंट की कमी है तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा बिपिन शाह जी जैसे एटी रनिंग में है और आज से अगर मैं थोड़ा सा पीछे चले जाएं आपके बचपन की तरफ 80 इयर्स बैक तो आपका बचपन आपका जन्म आपके उसके माता पिता एंड स्कूलिंग के बारे में कुछ यादें ताजा कराइए रमेश भाई हमारा जन्म हुआ गुजरात में कैम्बे खम्बात बोलता है वो पहले बड़ा पोर्ट का नगरी था अकबर उसको उसको खम्बात खम्बात को किंग ऑफ कैम्बे बोलता था अच्छा अच्छा अकबर अभी तो सिल्ट हो गए हम हाई स्कूल तक वहाँ पढ़े हमारे पिता श्री तो हम अढ़ाई साल का था तभी गुजर हो गए और हमारा माता जी ने हमको पढ़ाया लिखाया और अच्छा किया हु फिर हम सिक्सटीन में सिक्सटीन इयर्स yes में एसएससी पास हुआ और आनंद विद्यानगर कॉलेज में गया अच्छा उस समय का जो परिवेश था वहाँ का सराउंडिंग अभी नहीं आप जब पढ़ाई करते थे उस समय कैसा था वो हमारा गांव है खंभा वो नवाबी स्टेट था अच्छा अच्छा तो बहुत अच्छा था पढ़ने का भी शिक्षण बहुत अच्छा होता था नहीं, नहीं। और हम लोग को जिमनेशियम जो अखाड़ा बोलता है वहाँ हाँ, हाँ, भी ले जाता है दंड बैठक सिखाता था वहाँ भी और हमारा खम्बा में एक दूसरा बहुत फेस्टिवल होता है दिवाली के बाद काइट फ्लाइंग पतंग पतंग उड़ाने उड़ाने का।, का तो हम लोग न, करीब वो जनवरी फोर्टीन और जनवरी फिफ्टीन को पतंग चढ़ाता था <laughs> और करीब एक एक लड़का सौ सौ डेढ़ सौ डेढ़ सौ पतंग लाता था ओ। बड़ा छोटा अच्छा और uh, और वो दूरी भी हम बोलता था उसको साकड़ आठ बोलता है उसको 500 मीटर्स का तो हम लोग डेढ़ डजन टू डजन रील लाता था हुँ, और चढ़ाता था और फिर रात को फायर ट्रैकिंग होता था आकाशी में सारा लाइट हो जाता था हुँ, हुँ, वो बड़ा फेस्टिवल हमारा था दिवाली और काइट फ्लाइंग अच्छा अच्छा, अच्छा। <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है ही अच्छी बातें आपने ताज़ा कराई आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ख़ास कुछ दिवाली की बातें और कुछ काइट फेस्टिवल जो विपिन शाह जी बता रहे हैं कि उनके यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से पतंग जो उड़ाने का जो एक उत्सव है वो बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है तो आइए जैसे कि आप स्कूल की बातें कर रहे थे अपने बचपन की बातें तो कुछ यादें अपने टीचर्स वगैरह प्राइमरी या सेकेंडरी में आपको याद हो कोई बहुत ही आपको जो है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर को सुनने के बाद कई बार होता है ना स्कूल में हम लोग पढ़ते पढ़ते किसी खास एक टीचर की जो है यादें बनी रहती जैसे मुझे अगर अभी भी मुझे याद है कि हमारे जो प्रिंसिपल थे असिस्ट करते थे वो हैड नहीं थे तो वो असिस्ट जितना अच्छा करते थे लगते थे वही हैड है तो मैनेजिंग करना या सभी स्कूल में जब भी वो प्रार्थना सभा के बाद कुछ संबोधन करते हैं या किसी क्लास में बहुत शोर आ रहा है तो उनका एंट्री करते ही सब शांत हो जाते थे और फिर वो जब बोलते थे तो वो बातें अभी भी मुझे जो है इंस्पायर करते हैं <laughs> तो ऐसा कुछ यादें आपकी हाँ हमारा एक हेड मास्टर था इंद्र वसावड़ा उसका नाम था उसने किताब भी दो लिखा था जी और उसने प्रेयर मीटिंग शुरू किया हाँ हाँ और एक अच्छा प्रेयर प्रभु अंतर्यामी जीवन जीवना दिन शरणा उसने शुरू किया और उसने हमको पब्लिक स्पीकिंग ऐसा बाहर बोलने का वो भी सिखाया और ड्रामा भी उसने शुरू किया सभी ड्रामा भी करता था अरे वाह <laughs> so ड्रामा आप भी आपको भाग लिया कि नहीं किसी ड्रामा में हमने ड्रामे में छोटा ड्रामा में भाग लिया था अच्छा अच्छा कौन सा रोल था आपका क्या किया हमारा एक स्टूडेंट था कुछ क्वेश्चन करना था टीचर्स को कुछ मजाक पे टीचर को जरा टीज़िंग करने का था अरे वाह <laughs> था अच्छा उनमें से कोई टीचर्स आपके अभी है जिनको आप याद कर सकते हो या ना no, अभी क्योंकि हमारा 84 हुआ तो हमारे टीचर्स तो 100. के ऊपर तो अभी <laughs> अभी कोई टीचर्स शायद हमारे हम, हम गांव को जाता है मगर कोई ऐसा टीचर नहीं है नहीं मिला अच्छा अच्छा चलिए विपिन शाह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने याद कराई स्कूल लाइफ की खुशी होती है जब भी हम लोग पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं और कुछ ऐसे उन चीजों को याद करते तो एक अलग खुशी चेहरे पे आती है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक कभी छोटा सा ब्रेक लेंगे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का फिर उसके बाद विपिन शाह जी से बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो तो मां तुझे स्वरूप अर्तनी रखू महाजो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं विपिन शाह जी हमारे साथ हैं और जैसे कि हमने 84 रनिंग में भी उनको सुना कि वो अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और उनको कुछ यादें भी बहुत अच्छी तरह से बचपन की और ड्रामा की और टीचर्स की यादें भी बनी हुई हैं उनके साथ में तो आई आप मैं चाहूँगा कि आप सभी को फिर से जोड़ना चाहूंगा विपिन शाह जी से और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जैसे पढ़ाई पूरी हो जाती हैं स्कूल कॉलेज पूरा हो जाता है तो एक नया जो है हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है फिर हम लोग एक नई दुनिया को खोज करते हैं या एक नई दुनिया का प्रवेश शुरू हो जाता है आप कैसे अपने आप को स्टेबल किया अपने पैरों पर पे खड़े होने के लिए या क्या चीज़ें हुई रमेश भाई हमने नाइनटीन में इंजीनियरिंग पास किया हुँ हुँ हुँ। और फिर हम आ, 57 में कंडला पोर्ट में ज्वाइन हुआ अच्छा सिविल इंजीनियर और वहाँ 63 तक सर्विस किया एज ए गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंडला पोर्ट में अच्छा अच्छा अच्छा फिर कंडला पोर्ट से आए हम आ, 63 में गोवा में गया गोवा का लिबरेशन 1961 दिसंबर में हुआ था हुँ हुँ हु। उन लोगों ने एडवर्टीज किया एडवरटाइज किया और हम गोवा पोर्ट में मैं 63 में ज्वाइन हुआ और वहाँ हम 30 साल तक सर्विस किया नाइनटीन नाइनटी अच्छा 30 साल वहाँ पर सर्विस आपने फिफ्टी 58 इयर्स में वहाँ से रिटायर हुआ और हमारा काम था मेनली हार्बर का तो so, हम कंस्ट्रक्शन का काम था जेटीज़ इट बर्थ शेड्स और सभी था और उसके साथ साथ में हमारा थोड़ा हॉबीज भी था अरे वाह <laughs> हमने एक एंबिशन था कि पब्लिक स्पीकिंग कैसा बोलने का है अच्छा स्कूल तो में तो ऐसा थोड़ा सीखा था मगर हाँ हा। इतने बड़ा लोग के सामने बोलने का था तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया और फिर हमने करीब ट्वेंटी फाइव कोर्सेस किया कंडक्ट किया चार दिन का एक कोर्स करीब चार चार घंटे का हुँँ हुँँ। एक कोर्स का 15 टू 16 आवर्स था पब्लिक अच्छा। स्पीकिंग कैसा सिखाने, सिखने का है हा हा हा। कैसा बोलने का है गांधी जी कैसा बोला <laughs> और वाजपेई गांधी जी का एक इंसिडेंट है कि 1896 में सर फिरोज मेहता के सामने एक young man was standing before him hm mm. so firousa mehta asked him firousa mehta in mumbai hey we written down your speech hm mm. that young man told him that no i won't write to my speech mm. i'll just speak extempore hm mm. firousa mehta told him no you can't speak this way hm mm. you write down your speech mm. it will be printed out today night mm. and you will really deliver that speech tomorrow morning <laughs> so next day morning, at Kavasthi Jagir Institute at Dombivli, Mumbai, that young man was standing before the audience of three hundred to four hundred people. The speech was printed out, and he started reading his speech. But unfortunately for him, he could not read his speech. Ah. The speeches were written by him; he could not read. Read, and somebody else took that speech from him. and read out ha uh ha -huh. that young man was none other than mohandas karamchand gandhi. gandhi his speech was excellent <laughs> sir ferosa mehta also appreciated such speech but the fact remained that he himself could not speak initially <laughs> the same thing happened with satyalbhai rawachbhai ha he was also hooted down when was in the school mm -hmm. studying mm. but it happened that he was asked to when he was in the college hmm. he was asked to go to allahabad uh, university to give a lecture hmm, hmm, and a debate he went there hmm. but the train was late oh and when he reached there with his dirty clothes and all that hmm. uh, the debate was over and he just requested them that i'm late this is a huge situation you just allow me and they allowed him and everybody had spoken and judges are just finalizing the list hmm and you won't believe he stood first hmm and one of the judges was amita bachan's father hmm hari vansaibhat hari vansaibhat <laughs> so initially all speakers are all initial speaker everybody is bad yeah somebody has told that all good speakers were bad speakers first <laughs> <laughs> even um, so we so uh, took the example of gandhi ji mm -hmm. uh, this uh, atal bihari wat means and charchill you mm -hmm. could not speak well he mm -hmm. used to go to the back of his rooms mm -hmm. and shout mm -hmm. as to what he would speak mm -hmm. once he was rehearsing his speech is shouting in his bathroom <laughs> his servant came sir sir what happened you are shouting he told him Shut up man i am addressing the house of commons <laughs> <laughs> so he is also was like margaret thatcher also ha ah. she told that first time i tried to speak my heart throbs <laughs> But it is just for fleeting seconds, seconds and like i yeah, get confidence yeah. so public so speaking is like that afterwards when you start speaking as somebody said initially when they asked me to speak I feel that I should be whipped ah. then to speak <laughs> and then when I have to end I have to end this my speech I feel I should be shot down हाँ then, uh, uh, <laughs> जी जी जी विपिन शाह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने हॉबीज़ के बारे में और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आप बात कर रहे थे जब पब्लिक को हम लोग एड्रेस करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने महात्मा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे लोगों के बारे में आपने बताया yeah. कि जो लोग पहले बैड थे वही लोग अच्छे हो गए यानी पहले बुरे थे बोलने में वो लोग अच्छा बोलने लगे कहने का भाव ये था कि कई बार होता है कि आपका कॉन्शियस लेवल आपका कुछ कितना अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड भी करता है और कुछ चीज़ें जो है हम लोग राइटिंग में जैसे कि एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि उनको गांधी जी को जब बोला कि कल आपका भाषण होगा और आपका स्पीच जो है लिख के रखेंगे और लिखने के बाद आपको सिर्फ पढ़ के सुनाना है तो वो चीज़ें उन्होंने कभी की नहीं थी और जैसे ही वो नोट डाउन करके उनका स्पीच जब लिखत में आया और उसको पढ़ के उनको सुनाना था तीन चार सौ लोगों के बीच में तो दिक्कत ये हुई कि वो पढ़ नहीं पाए पूरा किसी और ने फिर उन चीज़ों को पढ़ के सुना तो कहने का भाव यहाँ पर ये यह है कि दोस्तों कभी कभी हम लोग डायरेक्ट पब्लिक को देख कर बातें करते हैं तो फिर पढ़ के बातें करने में जो चीज़ें हैं वो कॉन्सियस आ जाता जा है और वो अच्छा भी नहीं लगता और धीरे धीरे वो चीज़ें समझ गए होंगे लोग फिर जब वो लोग डायरेक्टली बात करते हैं पब्लिक के साथ में उनको पता है कि क्या बोलना है किस तरह से बोलना है तो वो अच्छी तरह से बोल पाते हैं और कई बार हम लोग जैसे कम्युनिकेशन स्किल की बात आ जाती है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भी जब हम लोग इस रेडियो जॉकी का एक कोर्स होता है वेन आई वॉज देयर मेरे को भी बोला कि कोर्स में ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा होता था कि एक शब्द हमको दिया जाता था और बोला कि जब तक टीचर आपको रोकने के लिए रुकने के लिए नहीं बोलेगा तब तक आपको उस शब्द से जुड़ी हुई बातें सुनाना है तो इट वाज वेरी अनकंफर्ट एक शब्द को लेके कितना बोलेंगे यार पाँच मिनट दस मिनट उसके बाद तो सर को हम लोग देखते थे ऐसी बड़ी आँख करके अब तो बंद कर रहा तो क्योंकि हम लोग स्टेज पे चले जाते थे एक शब्द के साथ हम लोग को बोलते थे कि जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आपको बोलते रहना है तो वो थोड़ा सा कॉन्सियसनेस रहा लेकिन बाद में वो एक्सरसाइज इतना काम किया कि एक शब्द कोई भी हो आप उसकी पूरी हिस्ट्री को लेकर आप पूरी दुनिया को सुना सकते हैं और कितना घंटा चाहे उतना घंटा आप आराम से बोल सकते हैं बस आपको वो समझ आनी चाहिए कि हाउ वी कुड गोइंग टू डिलीवर द थिंग्स और एक फेयर होता है वो फेयर हट जाए और आप उनको जोड़ने आना चाहिए चीज़ों को सिक्वेंसली जोड़ना आना चाहिए और उसको जैसे सागर की लहरें आती जाती हैं वैसे ही आपको अपना शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए वैन यू स्टार्ट प्लेइंग विथ योर वर्ड्स द पब्लिक विल क्लैप्ट वो चीज़ें हैं कि आप उन चीज़ों को कर पाते हैं लेकिन पहली बार जैसे बिपिन शाह जी ने कहा कि हर व्यक्ति जो भी अच्छा आज बोल रहा है वो कहीं ना कहीं पहली बार उसके लिए उस उतनी ही दिक्कत हुएगी जैसे एक छोटा बच्चा चलने के प्रयास में कई बार गिर जाता है तो इस तरह की चीज़ें हमारे बीच में आती हैं और विपिन शाह जी ने बहुत ही अच्छा एग्जांपल के साथ हमें बहुत अच्छी बातें उन्होंने शेयर की अपने लाइफ की तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे आपने गोवा में जैसे ही आप वहाँ पर शिफ्ट हो गए एज ए इंजीनियर आप काम करने लगे यहाँ जब आप गुजरात में उस फोर्ट में काम करते थे और फिर गोवा चले गए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस लगी रामेश भाई जी हम गुजरात में थे गुजराती में पढ़े थे हाँ हाँ हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गुजराती में हम नो इंग्लिश मीडियम था मगर हम लोग को इंग्लिश बोलने का आना आता नहीं था आचा, और आचा, कितनी कितने दफे आर्गुमेंट होता था हमारा रूममेट्स के साथ और पड़ोसी के साथ जी जी तो हमारा एक पड़ोसी था हमको ख्याल है अभी वैष्णव करके था अच्छा हम लोग गुजराती में उसका साथ आर्गुमेंट होता है तो फिर उसको कोई जवाब नहीं बोलता का तो फिर वो इंग्लिश में, <laughs> में चालू करता है वो बम्बई से आया था अच्छा अच्छा और फिर हम लोग हिंदी में चालू करता है मगर हम जब गोवा में गया तभी सभी इंग्लिश ही था अरे वाह गोवा में मेन लैंग्वेज इंग्लिश कोकड़ी है कोंकड़ी है ए, मगर सभी लोग को इंग्लिश आता है सभी एटी परसेंट को मराठी स्कूल भी है कोंकणी स्कूल भी है मगर इंग्लिश मीडियम का स्कूल कॉन्वेंट स्कूल और दूसरा भी स्कूल बहुत है बहुत ज्यादा और तब से हमने इंग्लिश बोलने का शुरू किया बोलना इतना आता नहीं था मगर हम लोग ने नक्की किया हम तीन चार आदमी हैं हम लोग इंग्लिश बोलने English का बातें बाते करेंगे फिर, <laughs> फिर आ गया इंग्लिश बोलने का तो इस तरह तो से English, फिर आपका इंग्लिश फ्लुएंट हो गया धीरे धीरे हमने क्या किया था वन ऑफ माई फैड्स और फैंसीज was to memorize as many words as possible ha uh -huh. so i took one dictionary ha uh -huh. english gujarati ji and started memorizing them so a b c w w x y z ha uh -huh. i memorized them <laughs> so if you tell me one word of one page i'll read out 10 oh. following words are wa with meanings <laughs> and now also i have got uh, some four dictionaries mm Webster's Collins mm -hmm. uh Oxford Oxford <laughs> and then any new word comes mm -hmm. just how to refer to them and on? main thing is pronunciation yeah whatever uh, uh pronunciation we do many pronunciations are wrong wrong pronunciation so that has to be studied well mm -hmm. so in the course of public speaking which i conduct one mm -hmm. of the chapters was pronunciation is on pronunciation yeah, yeah. and some 100 <laughs> words i put up and then they will say one of the words we can say c h a r i s m a it's called charisma ha ah. nehru was a charismatic personality <laughs> now we say charisma <laughs> <laughs> so there are there are so many so apart hate mm. south africa इन दट ब्लैक एंड व्हाइट रंग भेद की नीचे बोलता है ना हाँ। तो उसको अपार्ट ए पी ए आर टी एच ई -E आई डी बोलते mm -hmm. हैं तो उसका प्रोनेस अपार्ट हाइट क्वाइट क्वाइट इम्पॉर्टेंट बहुत सही है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं ऐसा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को कहीं ना कहीं विपिन शाह जी इंग्लिश में बोलते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा सोच रहे होंगे लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ें वो बता रहे थे जब वो गोवा गए वहाँ पर उनको इंग्लिश सीखने का एक मौका मिला और उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए अपने ग्रुप के साथ जब भी बातें करते थे तो वो लोग जो है इंग्लिश में ही बोलने का प्रयास करते थे इस तरह से फिर उनका इंग्लिश जो है फ्लुएंस हो गया और धीरे धीरे जो है वो डिक्शनरी लेना फिर नए शब्द के बारे में जानकारी हासिल करना तो वो सारी चीज़ें वो करते रहें अभी भी उनके पास चार डिक्शनरी आपने सुना ही चार डिशनरी है उनके पास कोई भी नया शब्द आता है तो उसका पूरा हिस्ट्री वो जानने की कोशिश करते हैं उस रेफरेंस से तो इस तरह से उन्होंने पूरी चीज़ें जो है आ, किसी चीज़ में आपको मास्टरी करना हो तो एक प्यार भी होना चाहिए लगन भी होना चाहिए जैसे इनके पास लगन था कि मुझे इंग्लिश में अच्छा बोलना है और उन्होंने उसके लिए कोर्स भी किया बहुत सारी चीज़ें की और अभी अच्छी तरह से बोल पाते हैं तो ये एक लगन की बात होती है और जहाँ उन्होंने फिर एक और चैप्टर उन्होंने खोला कि जब भी पब्लिक फंक्शन या पब्लिक स्पीकिंग होती है तो वहाँ पर आपकी प्रोनाउंसिएशन की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है यानी जब भी आप शब्द बोलते हैं तो उसको पूरी तरह से बोलिए जैसे अभी मुझे किसी ने कहा कि अगर संस्कृत के शब्द कुछ पढ़ के सुना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होता है और शब्द वो जो रचना है उस ढंग से उसकी जो भाव बदल जाते हैं तो इसीलिए कभी कभी हम लोग अगर भाव आपका ठीक है और आप शब्द में कभी त्रुटि भी कर लेते हैं तो भी लोगों को समझ में आता है दोनों चीजें समझ में आ जाता है तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप उसको अच्छी तरह से बताएं भी और लोगों को चीज़ों का भाव भी समझ में आ जाए चलिए आगे बढ़ते हैं अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत उसके बाद फिर विपिन शाह जी से बातें होगी उनके टूरिज्म की बातें और उनकी कुछ और बातें भी हम लोग उनके मुश्किल वाले दौर के बातें या संघर्ष वाली बातें हम लोग सुनने वाले हैं लेकिन ब्रेक के बाद आप सुनाए हैं रेडियो मॉट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो ओ पालन हे निर्गुण नारे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 रे दे दो वरदान में पुजियारे ओ पल हार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 नमस्कार आप सुन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और संडे हैं आप सभी छुट्टी मना रहे होंगे और रेडियो सेट को ऑन करके आप हमारी बातें भी सुन रहे होंगे हमें अच्छा लगता है जब आप हमारी बातें आप सुनते हैं और आप प्यार से मैसेज करते हैं कि सर आज का एपिसोड अच्छा लगा और आज बिपिन शाह आए थे उनकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगा तो इस तरह का जो मैसेजेस आके हमारे डेस्कटॉप पर दिखते हैं तो मैं दूसरे दिन पढ़ता हूँ तो मुझे और ख़ुशी होती है और ताज़ा हो जाती है कि आप लोगों को यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है तो चलिए आपका प्यार है जो हमें इस तरह की जो है प्रोग्राम्स करने के लिए प्रेरित करता है तो आइए फिर से एक बार विपिन शाह का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस्लामी जिंदगी कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा सर कि जैसे हमारे जीवन में संघर्ष का समय होता है एवरी मैन स्ट्रगल करता है कहीं ना कहीं किसी चीज में शायद नौकरी अच्छी मिल गई हो लेकिन उसका शादी वाली सिचुएशन में वो बिल्कुल संघर्ष कर लेता है या फिर उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं कहीं ऐसे चीजें होती हैं आपके जीवन में किस तरह का एक संघर्ष वाला जो समय था वो किस वजह से था और कब वो उससे आप निजात पाए रमेश भाई हुँ. अखाड़ा आई कुड़ नॉट इंक्रीज माय वेट, कॉलेज में गया, तभी हमने एक सेट खरीदा, हमारा फ्रेंड <laughs> मुंबई का था उसको हमने रिक्वेस्ट किया ah. तो मुंबई चोर बाजार से, सेवेंटी ah. के करीब, करीब केजी का वेट लिफ्टिंग मशीन लाया वेट लिफ्टिंग सेट हाँ और हमने शुरू किया और उस वक्त नाइनटीन फिफ्टी फोर फिफ्टी में हुँ. एक मिस्टर यूनिवर्स इश्यू आया हुँ. उसमें हमने एक सिलेक्ट किया क्लैरेंस रॉस करके मिस्टर यूनिवर्स वो था हुँ. उसका जो एक्सरसाइज करता था बेंच प्रेसेस अभी वो सिलेक्ट किया हुँ. और उसमें एक शॉर्ट मेंस क्लास में एक इंडियन भी था मनोहर एज करके हुँ. वो अभी ए, दो तीन साल पहले 106 इयर्स सिक्स में ऑफ हो गया कलकत्ता का था oh. तो हमने वो किया फिर हमने सोचा कि वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग से अच्छा नहीं है मगर इससे अच्छा है योगा करना अरे वाह। तो सूर्य नमस्कार शुरू किया और योगा शुरू किया शीर्षासन सिर्णा, और सभी करीब और प्राणायाम। अरे वाह अनुलोम विलोम सभी अभी अभी तक No, अभी तक कर रहा है डेली करीब सेवेंटी टू मिनट्स हैव टू डिवोट वोट विद ऑलमोस्ट डेली एंड आई स्टिल रिम्बर वन वाज इन गोवा हमारे एक चीफ इंजीनियर था बीके के आडवाणी साहब ah, ah. तो उस वक्त 64, 65 में मुंबई गोवा का एक ही फ्लाइट था mm -hmm -hmm. और जब दिल्ली का दिल्ली जाने का था तो दूसरा दिन के फ्लाइट पकड़ना रखा अच्छा तो उसको दिल्ली वो हम हमने बात किया था आप कैसा आपको फिट रखता था क्योंकि वो भी टेनिस अच्छा खेलता था तो बोलता था कि हमको दिल्ली जाने का है तीन बजे का फ्लाइट पकड़ता है चार बजे बम्बई जाता है फिर दूसरा दिन करीब पाँच बजे का छः बजे का फ्लाइट है तो हम चर्च में रहता था और अ uh, uh, फ्लाइट छः बजे का पकड़ने के लिए पाँच बजे एयरपोर्ट पे पहुंचने का है hmm. तो करीब चार बजे निकलना, निकलना है मगर हम दो बजे उठता था अच्छा और दो बजे उठ के कसरत करता था और स्नान करके जाता था फिर वो बोलता था कि कैन यू लिव विदाउट फूड सो आई कॉन्ट लिव विदाउट एक्सरसाइज <laughs> so क्या बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपको मोटिवेशन मिला और बचपन में आप दुबले पतले थे तो आप अपना वेट बढ़ाने के लिए काफ़ी मशक्कत करते रहे लेकिन फिर भी हुआ नहीं और फिर आपने बॉम्बे से जो है अपने दोस्त को कहकर एक वेट लिफ्टिंग वाला जो वो एक्सरसाइज करने का सेट पूरा मंगाया उसे भी आपने बहुत मेहनत किया फिर लगा कि ये अपने काम का नहीं है बॉडी बिल्डिंग के बजाय आपने योगा शुरू किया जिसमें आपका सेहत अच्छा हो जाता है तो आप उस पर आपने फोकस किए और आज भी आप 70 मिनट करीब एक घंटा सवा घंटा आप जो है टाइम देते हैं और योगासन के बहुत सारे आसन आप करते हैं सूर्य नमस्कार हो अनुलोम विलोम हो आ, कपाल भाती हो ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो जिसकी वजह से आप एटी में भी हेल्दी वेल्दी है तो आइए दोस्तों मुझे लगता है कि हम सभी को अगर आपने योगा नहीं शुरू किया अभी तक कुछ भी थोड़ा भी अगर मेडिटेशन भी अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके सेहत के लिए और मन के लिए बहुत अच्छा है तो इसे आप एक डेली रूटीन में जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं स्नान करते हैं कपड़े बदलते हैं ये हमारा एक डेली रूटीन का हैबिट है वैसे ही एक पाँच दस मिनट का आपका या पंद्रह मिनट का आपका एक टाइम आप अपने लिए दें और उसमें योगा करें या फिर मेडिटेशन करें थोड़ा सा अपने आप को जैसे डेली रूटीन का एक विषय बना के रखिए ताकि आप रोज़ इसे करें जितना आप रोज़ करेंगे उतने ही उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे और एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो फिर वो आदत आप जो है भूल नहीं सकते इसीलिए आपको रेगुलर करने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा योगा करिए मेडिटेशन करिए जिससे आपका हेल्थ वेल्थ जो है अच्छा रहेगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं विपिन शाह जी से फिर एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारी जीवन में जैसे हम लोग कई बार जो है कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं हो सकता है आपका फ्लैट एक घंटा लेट हो गया या फिर कुछ चीज़ें आप ट्रेन पकड़ नहीं पाए बस आपका छूट गया ऐसा कुछ मिसिंग वाली बातें वो बताइए हमारा <laughs> एक प्रोग्राम था हाँ हाँ एक स्पीच देने का अच्छा अच्छा मगर कुछ भी हुआ हम टाइम पर नहीं पहुँच सके oh, अच्छा टाइम पर नहीं पहुंच पाए फिर एक घंटे के बाद हम पहुँचे तभी ऐसा वाजपेयी साहब का सुना तो हम हमारा सभी जो स्पीचेस सभी का खत्म हो गया था मगर फिर हमने बोला कि एक सब्जेक्ट पे एक छोटा छोटा हम हमको बोलने का प्रेजेंटेशन देना है तो इसीलिए हम उसका प्रिंसिपल बोलते हैं स्पीच मेकिंग का बी ब्रीफ be brief stand up speak up and shut up hmm. stand up to be seen <laughs> stand up to be seen speak up to be heard and shut up to be appreciated <laughs> your speeches how to be short short <laughs> that is that was a princess sahi baat hai sahi baat hai bahut achhi baat aapne bataya hai yani a stand up a speak up और शार्ण। फिर शटअप ये तीन चीज़ें जो हैं आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी ये बातें मैं फिर से बताना चाहूँगा आप खड़े हो जाइए बात कीजिए और फिर आप चुप हो जाइए तो इन तीनों में जो है खड़े हो जाना तो आपको जाके माइक के सामने खड़े होना है तो लोग आपको देखेंगे और फिर जब आप बोलना शुरू करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे और जब बोलना बंद करेंगे तो लोग आपको ताली बजाएं तो सही ढंग से आपने पब्लिक स्पीकिंग किया है ये पता चलेगा <laughs> और जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा जो बताना है वही बताएं आगे पीछे कुछ चीज़ें जोड़ने की कोशिश नहीं है वहाँ जाकर कभी मत बनिए <laughs> जिस तरह से कविता पाठ करने वाले उनको जो है कविता के रंग में रंगने के लिए लोगों को मंचीय रूप से वो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर वो तैयार हो जाते हैं और फिर जब कविता शुरू हो जाते हैं एक घंटे के बाद तो फिर वो दो घंटे तक बोलते ही रहते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी पब्लिक स्पीकिंग में तो आपको ब्रीफ़ करना है जो चीज़ें बताना है वही चीज़ें आप एकट बता दीजिए देखिए आपको लोगों तक अगर आप पहुँच गए तो तालियाँ निश्चित आपकी आ जाएगी दिलों तक नहीं पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं थालियाँ रुक जाएगी <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में कुछ जैसे खाने का शौकीन पहनने का शौकीन होते हैं लोग और कुछ सुनने के भी शौकीन होते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका जो आ, क्या कहते हैं क्या खाना पसंद करते हैं क्या पहनना पसंद करते हैं क्या सुनना पसंद करते हैं ना रमेश भाई हम कॉलेज में था तब से एक हॉबी शुरू किया हम दूसरे का जो गुड सेंटेंसेस है उसको कोटर का डायरी बनाने का हम्म हम्म तो अभी तक हमने बारह डायरी बनाया है अरे उसमें कोटेशंस ट्वेल्व था इंग्लिश मेनली इन इंग्लिश और थोड़ा गुजराती में भी है मगर अलग अलग कोटेशन इंस्पिरेशन का कोटेशन है दूसरा सभी कोटेशन मोटिवेशनल अच्छा वो वो दैट्स मेन हॉबीट क्रिकेट टेनिस टेबल टेनिस बट देट इज्सक से अच्छा <laughs> पहनने में क्या शौकीन रहा आपको कि कपड़े वगैरह पहले में तो ऑर्डिनरी क्लोथ्स नॉट दैट सूट एंड टाई एंड ऑल बट इन गोवा अपना हिंदू लोग तो फ्यूनरल में भी जाता है तो ऑर्डिनरी क्लोथ पहन के जाता है मगर क्रिश्चन में एक हैबिट है मैरिज में सूट एंड टाई और फ्यूनरल में भी सूट एंड टाई पहनता है अच्छा आ, और ब्लैक ब्लैक हाँ. इतने ऐसा लगता है कि दोनों के लिए एक ही टाइप का सूट होता है हुँ हुँ. मगर सूट टाई वो लोग फ्यूनरल में भी पहनता है वेडिंग में भी वेडिंग में भी पहनता है और वो अपना लोग जब भी कुछ डेथ होता है तो सफेदी सफेद कपड़ा तो पहनता है मगर होता होता है भी शोका है होता है भी मगर दोपहर को ऐसा ड्रिंक उन लोगों में अच्छा <laughs> और दूसरा एक है अपन हिंदू लोग में भी एडोप्ट किया है फ्यूनरल ऑरेशन उन लोगों में भी जो आदमी गुजर गया है उसका क्वालिटी क्या था उसको दफनाने के पहले उसका क्वालिटी क्या था क्या था क्या था, था? वो पांच छः आदमी इसका बोलेगा बोलेगा हाँ। तो अपन हिंदू लोग में भी बोलते हैं ऐसा फ्यूनरल ऑपरेशन शुरू हुआ है हाँ, तो अभी हुआ अच्छा आदमी ऑफ हो गए हाँ। तो ये ये था ये था ये था और फिर उसको अग्नि अग्निदाह देता है सही बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी गोवा की जो कल्चर है उसके बारे में विपिन शाह जी ने बताया कि जैसे आप देखते हैं कि वहाँ पर चर्च में जब जाते हैं शादी वगैरह के लिए वेडिंग के लिए तो भी शूट पहन के जाते हैं टाई पहन के जाते हैं और जब किसी का डेथ हो जाता है तो फिनरल में भी विशेष रूप से कोट और टाई पहन के ही जाते हैं तो ये एक कॉमन चीज़ उनको देखने को मिला और जैसे कि किसी अच्छे व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो उनके बारे में कुछ लोग जो है उस समय बातें करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा था व्यक्तित्व कैसा था उनका तो ताकि जो नए लोग आए होंगे या फिर रिश्तेदार आए होंगे उनके बारे में उनको पता चले तो इस तरह की बातें आज हमारे ही कल्चर में भी हम लोग भी देखते हैं कि कहीं कहीं जो है दफनाने के बाद या जो संस्कार होने के बाद वहाँ पर वो कुछ लोग उनके बारे में बताते हैं ये एक अच्छी बात है कि किसी व्यक्ति के बारे में बताएं उसकी अच्छाई के बारे में बताएँ उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो रहा है काफ़ी समय हो गया है <laughs> ये आप जैसे कि टूरिज्म की बात अगर करें तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं घूमना चाहता है घूमने जाना भी चाहता है बहुत खुशी से जाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जो अपना लाइफ में कहीं तीर्थ स्थल पर गए हो कहीं ऐसे घूमने गए हों तो उसके बारे में बताइए ऐसा तो हम काशी मथुरा वृंदावन जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम तिरुपति बालाजी सभी जगहों पर गया है अच्छा। बालाजी मैं हमने ए, हमारा बाल भी ऑफर किया था <laughs> क्योंकि एक भाव बाधा रखा था इसीलिए बालाजी मंदिर को तीर्थ साल में गया है और दिल्ली और आगरा कलकत्ता चेन्नई जी जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर खुशी हो रही हैं और जैसे कि आपने तीर्थ स्थलों के बारे में बताया हर तीर्थ स्थान का अपना एक महत्व है और वहाँ की अपनी खूबसूरती है तो बालाजी में आप जाने के बाद वहाँ पर जो है आप अपने बालों को जो है कटवा दिया जैसे काफ़ी लोग जाते हैं तो वहाँ एक मन्नत जैसा भी लोग मानते हैं और फिर वहाँ जाकर कट करके आते हैं और कई लोग वहाँ जाने के बाद कोई मन्नत नहीं होता लेकिन वहाँ पर सभी को देखकर वो भी करने लग जाते हैं तो इस तरह के कई चीज़ें हैं और इन तीर्थ स्थलों में जाने के बाद कोई ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस आपको हुआ हो कोई जगह पे किसी भी जगह पे ओ हम हमारा अंकल ऑफ हो गया उसका शौध के लिए गया, गया था गया जी में गया जी में अच्छा गया जी बिहार में बिहार बिहार शौद के लिए गया जाता है मगर वहाँ ऐसा चलता था कि नदी का नाम तो हमको ख्याल नहीं है नहीं, नहीं। तो मगर नदी का पानी लाके करने का है तो वो लोग खड्डा खोता था बाहर से पानी अंदर भरता था और ये बोलता है कि नदी का पानी है वो लेके वो अच्छा सभी लोग को लिट बिट चीटिंग, आई और दूसरा वो पांडा बोलता है कि भाई यहाँ हमारे वहाँ हमारे वहा हाँ हाँ हाँ हाँ दूसरा तो ये बालाजी में और सभी जगह पे बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने तीर्थ स्थानों के बारे में वहाँ का एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमें अच्छा लगा एंड जाते जाते मैं कहूँगा हमारी सभी लिस्नर जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और उनको आप जिस जगह में हैं यहाँ पर जिस शांतिवन परिसर में आप आए हैं दो तीन दिन से तो इसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ तो बताइए <laughs> मैं मेरा ब्रदर इन लॉ यन भाई शाह उसका इन्विटेशन में यह है अरे वाह और मेरा बेटा है वो कार्डियक सेंटर में एडमिट हुआ है हुँ हुँ. ट्रेनिंग लेता है और हमने ये सोचा कि इतना इतना वंडरफुल मारवलस जो जंगल में मंगल कर दिया है बाबा <laughs> ने इतना हमने कभी सोचा ही नहीं था और कितनी जगह पे घुमाए इंडिया में दिल्ली मथुरा काशी वृंदावन बेंगलोर मद्रास मगर ऐसा ऐसा ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था नो बड़ी कैन इमेजिन क्या बात है विपिन शाह जी बात ही अच्छा लगा आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जैसे कि जंगल में मंगल आप इन शब्दों में बहुत कुछ बता दिया है माना आपकी कल्पना से परे ये चीज़ें आपने देखा यहाँ पर तो आपको अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए और अपना समय दिया और अपनी जो बातें हैं हमारे साथ शेयर किया इस एपिसोड में सलामी ज़िंदगी में और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से मेरी तरफ़ से कोटेशन. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एकात जो आपने हाँ कहा कि मेरा एक काफ़ी समय का कलेक्शन है बारह हज़ार से अधिक जो है कोटेशन आपने जमा की है इंस्परेशनल कोटेशन जैसे प्रेरणादाही स्लोगन कह सकते हैं सुविचार कह सकते हैं और उनमें से एक दो विचार हमारे सभी श्रोताओं को जाते जाते सुनाइए जी रमेश भाई दो कोटेशन बोलेगा जी इंस्पिरेशनल कोटेशन जी जी एक लॉन्ग फेलो का है हम्म हम्म हम्म ही हाइट्स हाइट्स अचीव बाय बाय ग्रेट ग्रेट मैन मैन नॉट नॉट अ अ फ्लाइट फ्लाइट बट दे व्हेन स्लेप्ट फॉर द नाइट एंड देन The second and the last quotation: If you think you are beaten, you are. If you think you are beaten, you are. If you think you are, dare not, you don't. If you want to win, but if if you think you can't, it's almost a cinch that you won't. <laughs> Again, mm -hmm. I repeat: If you think you are beaten, you are. Mm. If you think you dare not, you don't. But if you want to win, but you think you can't, it it's almost a cinch. that you won't hmm. life's battle are not won by faster or stronger man life's battle are not won by faster or stronger man but sooner or later the man who th wins is the man who thinks he can hmm. <laughs> yeah. because mm, winners do not quit sahi baat hai winners do not quit and quitters never quit. win <laughs> विपिन शाह जी बहुत ही अच्छे कोटेशन से आपने याद करा है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि किसी व्यक्ति ने अगर कुछ पाया है यानी वो अगर हाइट पे है बहुत ऊंचाई पे है तो ऐसा है नहीं कि उसे अचानक ही कुछ लॉटरी लग गई हो लेकिन उसके लिए उन्होंने कई रातें जो है संघर्ष किया है तब जाके उन्होंने उस ऊँचाई को पाया है तो इस तरह से हमारे जीवन में अगर हम लोग मेहनत हार्ड वर्क, संघर्ष नहीं करेंगे तो ऊंचाइयों को नहीं पाएंगे तो इसलिए ऊंचा जाना है तो ज़मीन से मेहनत शुरू करनी होगी तब आप आकाश को छू पाएंगे और इसके साथ में एक और बात ये आखिरी कोटेशन उन्होंने बताया कि जब भी आप जीत पाना चाहते हैं तो ये आपके मनोस्थिति पर डिपेंड करता है अगर आप सोच लेते हो कि मैं कर सकता हूं तो कर सकते हैं अगर आप सोच लेते हो कि मुझसे नहीं होगा तो कभी नहीं होगा तो इसीलिए ज़रूरी है कहते हैं जो जीत हासिल करते हैं वो मैदान से कभी भागते नहीं और जो जीत पाना नहीं चाहते हैं वो मैदान में कभी उतरते ही नहीं तो दोस्तों हमेशा अगर आप जीत पाना है तो बने रहिए संघर्ष करते रहिए जब तक जान में जान है तब तक लगे रहिए तो जीत निश्चित आपकी है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो चलिए आज के इस एपिसोड में सलामी ज़िंदगी में विपिन शाह जी से बहुत अच्छी बातें हुई और आशा करता हूँ आप सभी को भी बहुत सारी बातें जो है नई नई सीखने को मिली होगी तो ज़रूर उसे लिख के रखिए और उसे याद कीजिए अपने संघर्ष के समय मुश्किल के दौर में ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप उस संघर्ष को फेस कर सकें तो चलिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल हम चाहते हैं कि आप सदा खुश रहें आप सदा जीत हासिल करें आप सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें ऐसी शुभकामना के साथ विपिन शाह जी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं थैंक यू सो धन्यवाद भाई धन्यवाद धन्यवाद तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह सलामी जिंदगी में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो